प्रश्नोत्तर दीप माला ईश्वर तत्व जिज्ञासा यह बात लोग प्रसिद्ध है कि ईश्वर बड़े दयालु हैं और यह भी प्रसिद्ध है कि ईश्वर जीव को उसके कर्मानुसार फल देता है यहाँ ईश्वर में दयालुता का क्या संबंध है जैसे कोई जज न्यायालय में न्याय करता है तो उसे दयालु तो नहीं कहते समाधान कर्मी के लिए तो ईश्वर जज के समान है और भक्त के लिए माता पिता के समान है जैसे जज न्यायालय में खड़े अभियुक्त का न्याय बिना पक्षपात किए करता है चाहे उसे फांसी दे अथवा बरी करे पर पुत्र से कोई गलती हो जाए तो माता पिता उसे घर से नहीं निकालते वे थप्पड़ भी मारें तो भी उनका हृदय दया से ओतप्रोत रहता है इसी प्रकार ईश्वर अपने भक्त को उसके कर्मफल का भोग करवाता है तब भी उसका हृदय भक्त के प्रति दया से ओतप्रोत ही रहता है दूसरी बात ईश्वर की दयालुता सभी के प्रति इस बात से भी सिद्ध होती है कि उसने आपको शरीर बना कर दिया और वही आपका श्वास चला रहा है उसके बदले वह आपसे कुछ भी नहीं चाहता है फिर भी कर्म का फल देने वाला होने से ईश्वर में दयालुता आपको नहीं दिखाई दे रही है तब कोई क्या कर सकता है उसमें सभी के प्रति स्वाभाविक ही दया है बालक के उत्पन्न होने से पहले माता के स्तनों में दूध भर देता है कितने चिंता है उसको वह कुछ न चाहते हुए भी भक्त को संसार से मुक्त करने हेतु प्रति प्रतिज्ञा प्रतिज्ञ कर लेता है मय्य मन आध्यस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसी मय्य अत ऊर्धं नु संशय ये तो सर्वाणी कर्मा मयिशन्यस अनन्ये नैव नोगे नाम ध्यांत उपासते तम समुद्धता मृतसंसारगराद सर्वधर्मा परज्य मेक शरण व्रज अहम पेभ्यो मोक्षय्या माँ गीता यहाँ पर कहाँ कर्म है इस प्रतिज्ञा में दया के अतिरिक्त और क्या हेतु हो सकता है उस परमात्मा की अनुग्रह शक्ति जीवों के कल्याण के लिए निरंतर योजना बनाती रहती है अन्यथा किसमें सामर्थ्य है कि उसकी माया का पार पा सके अतः ईश्वर की दयालुता के प्रति किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए मध्ये सूक्ष्म विश्वस्थारनेक रूप विश्व परिवेषिता शिव शांतिम अत्यंत मेति श्वेता उपन अव्याकृत से भी सूक्ष्म अविद्या और उसके कार्यरूप दुर्गम स्थान में स्थित संपूर्ण जगत के सृष्टिकर्ता अनेक रूप वाले और अपने स्वरूप से विश्व को व्याप्त करके स्थित परमात्मा शिव को जानकर जीव परम शांति प्राप्त करता है